पेशेवर मुजरिम मैं यहां इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ उस सबूत इकट्ठा नहीं कर रहा हूं मैं ग्लब्स क्यों पहनूंगा मैं चिंता मत कीजिए आपकी बेटी कोई व्योमकेश केश बक्शी नहीं है कि वो मुझे नोटिस कर लेगी विक्रांत ने इतना कहते हुए वहां पड़ी एनेस्थीसिया की बुक अपने हाथ में उठा ली बुक में बीच बीच के पन्नों पर काफी मार्ग लगे हुए थे और बीच बीच में कुछ पेन से लिखा भी हुआ था आशमा की राइटिंग देखते हुए कहा जा सकता था कि किसी बेहद तेज दिमाग वाले ने बड़े ध्यान से लिखने का काम किया है आखिर ये एनस्थीसिया इतने ध्यान से क्यों पढ़ रही होगी अच्छा माताजी ये बताइए आपकी बेटी कोई पढ़ाई कर रही है क्या अभी नहीं तो वो क्या पढ़ेगी बेचारी फिर ये मेडिकल की किताबें यहां क्यों रखी है क्या करती है इसका अरे वो पहले एक पशु चिकित्सालय में काम करती थी ना वहां से उसे जानवरों की दवाओं के बारे में काफी कुछ सीखा था वो पशु डॉक्टर की असिस्टेंट थी ना तभी से वो थोड़ा बहुत मेडिकल की चीजों में इंटरेस्ट रखती है क्या पशु डॉक्टर जानवरों की दवाई एनेस्थीसिया सब कुछ मिल रहा है वो लोगों को बेहोश करने के लिए जानवरों को दिए जाने वाले इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करती थी ओह हो अब तो सब कुछ कन्फर्म हो गया है अच्छा आपके घर में इंटरनेट है हाँ वो मेरी बेटी चलाती है ना कभी कभी मुझे भी अपने लैपटॉप में गाने सुनाती है कहाँ है उसका लैपटॉप वो उसके साथ ही है हमेशा साथ लिए रहती है अच्छा वो कितनी देर तक पढ़ती है रोजाना आपको कुछ आइडिया है पता नहीं लेकिन अक्सर रात में मैंने उसे कॉपी में कुछ नोट करते देखा है बहुत सीरियस होकर लिखती रहती है उसके पास काफी फोटो भी रहते हैं उसमें से देख भी कुछ नोट करती रहती है कैसे देखती हैं आप वो आपको कमरे में आने देती है नहीं मैं तो यूही दरवाजे की दरार से कभी कभी देख लेती हूँ लेकिन उसकी स्टडी टेबल तो यहाँ लगी हुई है और वहां से तो यहाँ दिखता भी नहीं वो वहां बेड पर बैठकर काम करती है ना सब कुछ बेड पर ही करती है टेबल पर बहुत कम बैठती है अच्छा विक्रांत की नजर आशिमा के बिस्तर पर पड़ी वहां बेड बेहद करीने से बिछी हुई थी चादर भी बिल्कुल साफ सुथरी थी विक्रांत के दिमाग में कुछ विचार आया अगर ये बेड पर ही बैठकर लिखती पढ़ती है तो निश्चित है कि गद्दे के नीचे भी इसने कुछ न कुछ जरूर कागज वगैरह रख दिया होगा वहां जरूर कुछ न कुछ मिल सकता है विक्रांत तुरंत ही बेड के गद्दे को पलटने के लिए आगे बढ़ा लेकिन तभी फिर से आशमा की माँ उसके आगे आकर खड़ी होगी नहीं ऐसा मत करो आशमा को पता लग जाएगा उसे बहुत बुरा लगेगा विक्रांत काफी गुस्से में आ गया वो लगभग चिल्लाते हुए बोला ओ माताजी, आपका दिमाग सही नहीं है क्या यहाँ आपकी बेटी की जान को खतरा है हम उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप हैं कि समझ ही नहीं रही हटिये यहां से इतना कहकर विक्रांत ने उसे जोर का धक्का मारकर खुद से दूर हटा दिया और फिर एक झटके में ही उसने बेड पर लगे मैट्रिक को पलट कर रख दिया जोर से गद्दे को हटाने की वजह से उसके नीचे रखे कुछ कागज उड़कर जमीन पर भी गिर पड़े विक्रांत वहां रखे एक एक कागज को उठाकर बड़े ध्यान से देखने लगा वहां बहुत सारी तस्वीरें भी रखी हुई थी और साथ ही तस्वीरों पर काफी कुछ लिखा भी हुआ था। वहां पड़े कागजों पर भी नोट देख कर विक्रांत थोड़ा हैरान हो गया। इतने नोट तो उसने अपने ऑफिस के वाइट बोर्ड पर भी नहीं बनाए थे जितना यहाँ उसे लिखा हुआ मिला विक्रांत काफी हैरान था आशिमा ने इतनी डिटेल में काम किया था की विक्रांत और पूरी पुलिस टीम ने भी इतनी डिटेल में काम नहीं किया था वहां कागजों की निगरानी करते हुए विक्रांत को हाथ काट जाने वाले तीनों ही विक्टिम मीना बंसल कीर्ति चौधरी और मनीषा चौहान की भी फोटोज लगी हुई थी ये देखकर तो विक्रांत को सब कुछ क्लियर हो गया अब इस बात में कोई शक नहीं था कि आशिमा ने ही उन तीनों के हाथ काटे थे विक्रांत का शरीर गुस्से से, से कांपने लगा उन तीनों की फोटोज के साथ ही वहां पर उनसे जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन भी नोट की हुई थी विक्रांत ने बड़े आराम से आशमा के गद्दे को हटाकर बगल में रख दिया एक बात तो क्लियर हो गई थी कि कुछ भी हो यह लड़की बहुत चालाक है बहुत ही शातिर है। उसने एक एक विक्टिम के पीछे बहुत रिसर्च वर्क भी किया था। उसने ध्यान से देखा तो वहां पर कीर्ति चौधरी की फोटो के नीचे ब्लैक एंड व्हाइट में किसी डक का प्लान भी बना हुआ था कीर्ति यहाँ मुंबई में एक म्यूजिक कंसर्ट में आई हुई थी और आशमा के पास उसके यहां आने से लेकर म्यूजिक कंसर्ट तक पहुंचने तक की सारी डिटेल थी यहां तक कि आश्मा को कीर्ति का सीट नंबर तक पता था आश्मा ने खुद के लिए भी उस कंसर्ट का टिकट बुक किया हुआ था विक्रांत ने आइडिया लगाया कि उस दिन कंसर्ट के बाद कीर्ति जैसे ही बाहर निकली रही होगी तुरंत ही आशमा ने उसे पकड़ लिया होगा इसके बाद वो कीर्ति को लेकर वहां कंसर्ट के पावर रूम में ले गई और बड़ी चालाकी से उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया इसके बाद किसी धारदार हथियार से उसका हाथ काटकर अलग कर दिया कीर्ति का हाथ काटने के बाद वहीं कंसर्ट वाली जगह के बगल से ही अंडरग्राउंड डक्ट में से होकर वो निकल गई होगी इसी वजह से वो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में भी नजर नहीं आई और सबसे बड़ी बात वो हाथ काटने के तुरंत बाद वहां से नहीं निकली थी उसने वहां पावर रूम के काम कर रहे वर्कर्स के जाने का इंतजार किया और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने वहा काम कर रहे वर्कर्स जैसा एक यूनिफॉर्म भी तैयार करके रखा हुआ था अंडरग्राउंड होकर निकल गई आशिमा ने की का हाथ काटने के बाद उसे भी बहुत अच्छे से ठिकाने लगाया था तभी तो अभी तक उसका हाथ बरामद नहीं हो सका था उसने बड़ी चालाकी से कैमरे से छुपाते हुए अपने साथ एक कंटेनर भी लाया हुआ था उस कंटेनर में कुछ खास तरह का फ्लूड भरा हुआ था पर कीर्ति का हाथ काटने के बाद उसने उस कंटेनर में ही उसके हाथ को छुपाकर रख दिया था आशिमा ने सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ और बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था हालांकि मंजू ने इन्वेस्टिगेशन करते समय ये अंदाजा सही लगाया था कि अपराधी उस इलाके से बहुत अच्छे से वाकिफ है और उसके पास भागने के बहुत से रास्ते भी है लेकिन जब वो कीर्ति के केस की जांच कर रही थी तब वो उस वेंटिलेशन वाले डक्ट के दरवाजे पर ध्यान नहीं दे पाई थी दरअसल वो दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है उसमें सिर्फ वहां काम करने वाले वर्कर का ही जाना अलाव था शायद इसी वजह से मंजू उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी लेकिन ना जाने कैसे आशमा ने उस डोर की डुप्लीकेट चाबी बहुत दिन पहले से ही बनवा रखी थी और फिर उस कंसर्ट वाले दिन वो बड़ी चालाकी से कीर्ति को लेकर उस डक्ट सिस्टम वाले कमरे में लेकर चली गई फिर वहां से वो वर्कर की भीड़ में बाहर निकली और फिर सुरंग के रास्ते से होते हुए निकल गई इसीलिए किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उसकी एक भी क्लिप नहीं आई सच में जिस तरह से आशिमा ने इस क्राइम को अंजाम दिया था उसे देख बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि उसका दिमाग कितना शातिर है ऐसा दिमाग तो पेशेवर मुजरिम भी नहीं लगा पाते इस लड़की का दिमाग देख विक्रांत का तो सिर ही चकरा उठा आखिर कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है अभी तो बस उसने कीर्ति का केस समझा था अब आगे उसे पता चला कि मीना और मनीषा के साथ आशिमा ने कैसे किया था तब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा क्या विक्रांत का शक ये सही है कि आशिमा ही मुजरिम है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को